नमस्कार मित्रों आज की तारीख है 7 सितंबर 2014 रविवार और ये वीडियो कारगिल के ऊपर है कि कैसे अमेरिका कारगिल का युद्ध जीत गया और भारत और पाकिस्तान दोनों कारगिल का युद्ध हार गए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कारगिल का युद्ध हार गए क्यों हार गए और कैसे ये पूरा समाचार भी दबा दिया गया कि अमेरिका युद्ध जीत गया है भारत तो युद्ध हार गया है और उससे क्या इम्पोर्टेंट नतीजे निकलते हैं और भविष्य में कैसे ये सिचुएशन रिपीट न हो ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं बताऊंगा अब आप YouTube पर राइट टू रिकॉल ग्रुप राइट टू रिकॉल ग्रुप में जाके कारगिल और मिलिट्री ये दो कीवर्ड पर आप सर्च करेंगे तो मेरे मिलिट्री और कारगिल इस दो मुद्दे पे छह वीडियो मिलेंगे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो छह वीडियो भी आप देखिए और ये मेरी बुक है राहुल 301htm डॉट 301htm स्लैश थ्री जीरो वन डॉट राइट टू रिकॉल पार्टी मैनिफेस्टो इसके चैप्टर 20 में स्वदेशी के ऊपर है और मिलिट्री और वॉर इसके ऊपर चार चैप्टर है अब पहले तो जो दावा किया जाता है कि भारत युद्ध जीत गया यानी सचमुच भारत युद्ध जीत गया था तो आप गूगल कीजिए प्वाइंट टाइगर हिल के पास एक पर्वत है प्वाइंट फाइव थ्री का मतलब कि उसकी ऊंचाई 5353 मीटर है वहां इतने सारे पर्वत हैं कि सबका नाम देना मुमकिन नहीं है इसलिए बहुत सारे पर्वतों का नाम उसकी ऊंचाई से ही रख दिया है तो प्वाइंट पे आज भी पाकिस्तान का बंकर है वो गवर्नमेंट और ये इंडियन आर्मी के कंट्रोल में ही है और वो अमेरिका ने जानबूझ के पाकिस्तान के अंदर में रहने दिया ताकि भारत सरकार को एक तरह की याद दिखाने के लिए कि देखो जितना तुमने कारगिल में आगे बढ़े वो भी हमारी मदद से आगे बढ़े हो और अपनी बलबूते पे आगे बढ़े हो तो फाइव लेके दिखाओ अब कारगिल युद्ध की शुरूआत कैसे हुई शुरुआत अमेरिका ने कराई थी पाकिस्तान में न इतनी हिम्मत है न इतनी ताकत है न इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है और न ही इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो कारगिल पे का इस तरह का अटैक कर सके अमेरिका ने क्यों करवाया क्योंकि वाजपेयी ने जब पोखरान टू किया जो कि अच्छा काम था एक ही अच्छा काम किया है पूरी जिंदगी वाजपेयी ने वो है पोखरान टू और उसके लिए मैं हम सब हम सबको उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए पर उससे अमेरिका नाराज हो गया रशिया भी नाराज हो गया ऐसा नहीं है कि रशिया को अच्छा लगा था तो अमेरिका नाराज हो गया पोखरान टू शुरू होने से पहले अमेरिका को पता लग गया था कि पोखरान टू होने वाला है क्योंकि ये सारी चीजें छिपाना बहुत मुश्किल है इतने सारे साइंटिस्ट को एक जगह पहुंचाना होता है इतने सारे इंजीनियर को एक जगह पहुंचाना होता है न्यूक्लियर मटीरियल को खिसकाना होता है और इन सारी चीजों पे सैटेलाइट की हमेशा वॉच होती है तो उन्होंने वाजपेयी को काफी धमकाया था कि पोखरान टू मत करना लेकिन वाजपेयी पर कुछ जो अच्छे पैट्रियोटिक लोग हैं आरएसएस के अंदर बीजेपी के अंदर उनका प्रेशर था और इसलिए वाजपेयी को पोखरान टू करना पड़ा और किया तो अमेरिका ने तय किया कि भाई इसे वाजपेयी को सबक सिखाना है इसलिए पोलिटिकली वाजपेयी की सरकार गिराई वो मैंने दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है सुब्रमण्यम स्वामी के वीडियो पे कि उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को धंधे पे लगा दिया कि भाई वाजपेयी की सरकार गिरानी है और सुब्रमण्यम स्वामी ने पूरी ताकत लगा दी अपनी मतलब फंडिंग तो सारा अमेरिका से था पर मैनेज करना पड़ता है जैसे कि हाईकोर्ट के धक्के खाना प्रेस के धक्के खाना प्रेस को पैसा पहुंचाना कि वो ये खबर छापे वो खबर छापे जजों के जो रिश्तेदार है उनको पैसा पहुंचाना वो सारा ग्राउंड वर्क ये लोग करते थे और जयललिता ने उस समय जयललिता के पास 12-15 एमपी थे उन्होंने वाजपेयी को सपोर्ट दिया था तो जयललिता को धमकाया गया कि भाई वाजपेयी का सपोर्ट वाजपेयी को सपोर्ट दिया वो वापस खींचो जयललिता ने मना किया तो जयललिता को जेल के दरवाजे तक पहुंचा दिया एक दिन जेल में भी रखा एक दिन जेल में भी रहना पड़ा वाजपेयी और जयललिता को और सुब्रमण्यम स्वामी ने तांसी लैंड केस उसके सामने फाइल किया था कि भाई इस लैंड केस में जयललिता ने भ्रष्टाचार किया है किया होगा उसमें नहीं किया किया होगा वो तो भगवान जाने पर उसको सरकार का सपोर्ट वापस खिंचाना था इसलिए ये कदम उठाए उसके बाद वाजपेयी ने मायावती सोनिया गांधी और जयललिता की मीटिंग रखी ये स्टेटमेंट है सुब्रमण्यम स्वामी का कि ये तीन देवियां गंगा यमुना सरस्वती है गंगा लक्ष्मी सरस्वती मतलब उन्होंने सोनिया गांधी मायावती और जयललिता को भारत की तीन देवियों के साथ तुलना की थी और वो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना इस मूवमेंट में लग गए उसमें नाइनटी उसमें फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आई नो कॉन्फिडेंस मोशन आई वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई ये स्टेज वन लेकिन फिर जब री हुआ तो ऐसा लगा कि अब तो वाजपेयी की सरकार और अच्छी तरह आ जाएगी इसलिए अमेरिका ने कारगिल का वॉर कैसे करवाया कि पाकिस्तान को पूरी टेक्नोलॉजिकल हेल्प दी देखो पाकिस्तान की और यूरोप के जो नाटो कंट्री है उसकी हेल्प के बिना पाकिस्तान कारगिल वॉर कर ही नहीं सकता था कैसे कि उस एरिया में सैनिकों को पहुंचाना इतनी सारी सामग्री पहुंचानी वॉर की मेडिसिन की बंकर बनाने के लिए जो छोटी मोटी चीजें चाहिए जैसे सीमेंट है या कुछ भी है उसके लिए जो हेलीकॉप्टर चाहिए हाई ऑल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर की इतनी ऑल्टीट्यूड पे हेलीकॉप्टर चल सके और वो भी एक्सट्रीम विंटर में क्योंकि तो कारगिल की तैयारियां कब शुरू हो गई जब विंटर शुरू हो गई थी उसके बाद उसके बाद वहां पर बंकर बनाने शुरू किए थे तो वो हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के पास है लेकिन जो नेटो कंट्री ने उसको दिए हैं मेरे ख्याल से ब्रिटेन ने दिए हैं या अमेरिका ने दिए वो उस हेलीकॉप्टर के उतने कम स्पेयर पार्ट देते हैं कि वो हेलीकॉप्टर मुश्किल से 10-15, दस पांच, पांच सात फ्लाइट ही कर पाएगा ये कंट्रोल करने का एक तरीका होता है जैसे फ्रांस है वो यदि भारत को प्लेन देगा तो प्लेन के साथ वो उतने स्पेयर पार्ट देगा कि वो प्लेन दस बार पंद्रह बार उड़ सके यानी पंद्रह बार उड़ने के बाद यदि दोबारा प्लेन उड़ाना है तो हमें फ्रांस की सरकार के पांव छूने पड़ेंगे तो इसमें अंदर लगाया जाता कि जितने सैनिकों को वहां पहुंचाया गया था जितना माल सामान पहुंचाया गया था उसमें ये हेलीकॉप्टर उसने दर्जनों नहीं, सैकड़ों मतलब करीब शायद हजार दो हजार ट्रिप लगाए होंगे सारे हेलीकॉप्टर मिला तो इसका मतलब कि अमेरिका ने उसको पूरी पूरी मदद की थी फिर उस हाई ऑल्टीट्यूड पे जिस तरह के कपड़े यूज होते हैं जिस तरह के बूट यूस, जूते यूज होते हैं आ, वो सारी चीजें पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बनती और ये सारी चीजें ओपन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है अधिकतर इस तरह की चीजें हैं वो सिर्फ मिलिट्री ग्रेड के स्टोर रखते हैं और उसमें गवर्नमेंट की हमेशा वॉच होती है तो पाकिस्तान इतने बड़े पैमाने पे खरीद जो खरीदारी कर रहा था ये सारे सामानों की वो भी अमरीका के कोऑपरेशन के बिना पॉसिबल ही नहीं था और सबसे ज्यादा सेटेलाइट हेल्प जो मिली सेटेलाइट इंफॉर्मेशन वो भी अमरीका के सैटेलाइट ने दी थी साथ में जो दूसरी घटना हुई इंडिया में वो भी समझनी चाहिए कि हमारे जो इसरो डिपार्टमेंट है उसका जो सैटेलाइट है वो हमेशा कारगिल एरिया पे वॉच रखता था तो यदि उस सैटेलाइट की वॉच रखी होती तो जो इतने सारे हेलीकॉप्टर ट्रिप हो रहे थे वो सैटेलाइट तुरंत पकड़ लेता कैसे पकड़ लेता कि हेलीकॉप्टर है वो एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है और वो जब ट्रेवल करता है तो अपनी हीट सिग्नेचर हीट सिग्नेचर छोड़ता है अब एकदम सुनसान इलाका है नीचे बर्फ है नीचे कोई मकान नहीं है नीचे कोई लोहे की ऑब्जेक्ट भी नहीं है सरफेस के ऊपर नीचे कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं है कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है कोई एनिमल ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है और ऐसे में एक हेलीकॉप्टर जाता है अपनी स्मोक सिग्नेचर रखता है स्मोक अपने जो धुआं निकलता हेलीकॉप्टर में से तो सैटेलाइट इमेज में साफ पता लग जाएगा कि यहां पे कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है और वो भी बड़े पैमाने पे इतने सारे हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जो हेलीकॉप्टर जो धुएं के निशान निशाने वो हेलीकॉप्टर इसमें सैटेलाइट इमेज में पकड़े जाएंगे मतलब कि मान लो कोई इंडस्ट्रियल इलाका है दिल्ली है या बॉम्बे उसके ऊपर कोई हेलीकॉप्टर उड़ता है तो सैटेलाइट में सीधा साफ नहीं दिखेगा क्योंकि नीचे इतने सारे बिल्डिंग है नीचे इतने सारे गाड़ियां हैं इतनी सारी मेटालिक ऑब्जेक्ट है इतना सारा पॉल्यूशन है कि उसमें हेलीकॉप्टर का धुआं कहीं खो जाएगा लेकिन कारगिल जैसी जगह में जहां पे कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं है कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है वहां पर सैटेलाइट है वो हेलीकॉप्टर को और हेलीकॉप्टर ट्रेवल कर रहा है उसको आसानी से पकड़ लेगा तो इसरो के सैटेलाइट में पकड़ा क्यों नहीं क्योंकि इसरो का सेटेलाइट सुपरविजन बंद करवा दिया था किसने बंद करवाया अब इसरो है वो वाजपेयी के अंडर में आता है सीधा इसरो है वो सीधा प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। में बीच में कभी कभी डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं पर और कोई मिनिस्टर का उसमें हस्तक्षेप नहीं होता हमेशा जब से इसरो की शुरुआत हुई है तब से वो हमेशा पीएम के अंडर रहा है तो वाजपेयी ने बंद कराया ऐसा मैं नहीं कहूंगा पर वाजपेयी को कुछ अतापता नहीं रहता था वो शराब पीके पड़े रहते थे मछलियां खाना बकरी का मीट खाना बस और शराब पी के पड़े रहना उनको कोई अता पता नहीं रहता था कि उनके आसपास कौन क्या कर रहा है और उनके अंडर में जो सेक्रेटरी होंगे ब्रजेश मिश्रा या जो भी रहे होंगे उन्होंने शायद इसरो के चेयरमैन को डराया धमका होगा और कहा हो कि भाई ये सरकार में इकोनॉमी मतलब पैसे की कमी है फिजुल खर्चे बंद करो ये बंद करो वो बंद करो उसके अंडर उसने ये सेटेलाइट सुपरविजन का जो प्रोजेक्ट था वो बंद करा दिया तो पाकिस्तान के जो हेलीकॉप्टर घूम रहे थे और उसी समय सेटेलाइट सुपरविजन बंद हो गया तो ये सेटेलाइट सुपरविजन बंद कराना ये काम भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कर सकता और या मतलब यदि किसी ने प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी को मैनेज किया है तो ये काम या तो ये सीआईए जैसे कोई लेवल की संस्था ही कर सकती है कोई छोटे मोटे आदमी का काम नहीं है मतलब पाकिस्तान की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पीएमओ के सेक्रेटरी को मैनेज कर सके ये काम सिर्फ सीआईए ही कर सकता है और उसके बाद कारगिल का युद्ध शुरू हुआ तो अब जो कारगिल का वॉर शुरू हुआ उसमें जो हमें बहुत नुकसान हो रहा था मतलब कि दुश्मन का एक सैनिक मरता था और हमारे दस सैनिक मरते थे और उसका बहुत आसान सा रीजन है एडवांटेज ऑफ हाइट कहते हैं एडवांटेज ऑफ हाइट यानी कि दुश्मन है वो हाइट पर है एकदम और उसने एक यहां पे दीवार जैसा बना दिया है दीवार में उसने छोटे छोटे होल्स किए हैं और उसमें से वो शूट कर रहा है और हमारा सैनिक के वो पर्वत के ऊपर चढ़ रहा है और उसके पास बनाने के लिए कोई दीवार नहीं है क्योंकि उसको ऊपर चढ़ना है उसने दीवार बना दी तो ऊपर कैसे चढ़ेगा और ऐसा तो है नहीं कि वो दीवार को आगे आगे लेता जाएगा तो वो जितना हो सके छिपने की कोशिश करेगा लेकिन यहां से वो दिख ही जाएगा और प्लस उस समय वेदर है वो थोड़ा क्लियर हो गया था तो सेटेलाइट से भी काफी जानकारी मिल सकती है कि कौन कहां पे छिपा हुआ है और वो यहां से फायरिंग करेगा अब यहां से तोप का गोला मुश्किल से ऊपर पहुंच पाएगा जबकि यहां से बंदूक की गोली है वो भी काफी स्पीड से मतलब सीधी निशाने पे लगेगी तो बफर्स के तोप के गोले वहां पर बराबर फायर हो रहे थे जिसके वजह से बंकर को नुकसान पहुंच रहा था लेकिन इसमें क्या था कि तोप के गोले इस तरह से फेंकेंगे तो सौ गोले फेंकेंगे मुश्किल से एक गोला है वो बंकर पे पहुंचेगा उसमें भी दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि जो हमारे पास बफोर्स के तोप के गोले थे उसकी सप्लाई तीन महीने के अंदर खत्म हो जाती मतलब यदि युद्ध तीन महीने चार महीने में खत्म नहीं होता तो हमारी बफोर्स की तोप के गोलों की सप्लाई ये वो खत्म हो जाती अब इसमें अमेरिका कैसे डिसाइड करता कि भाई युद्ध कौन जीतने वाला है कि यदि अमेरिका पाकिस्तान को मटेरियल सप्लाई चालू रखता है तो पाके और हमारे मटेरियल सप्लाई रुकवा देता है जैसे कि बफर्स की बंदूक के गोले बफोर्स की तोप के गोले का सप्लाई है वो उसने स्वीडन को मना कर दिया कि तुम नहीं बेचोगे साउथ अफ्रीका भी मना कर दिया तुम नहीं बेचोगे इसराइल ने बेचे लेकिन वह भी बाद में जब अमेरिका ने अप्रूव किया कि हाँ कि इसराइल को परमिशन दी कि हाँ तुम गोले बेच सकते हो तब इसराइल ने हमें गोले बेचे और उसकी वजह से हम कुछ युद्ध में टिक पाए फाइनली और फिर दोनों को पाकिस्तान को और भारत को अमेरिका के टेबल पे आना पड़ा और उसमें अमेरिका ने भारत को कहा कि भाई तुम्हारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तुम हमारे कंट्रोल में रखोगे उसके बाद फिर सीटीबीटी साइन हुई लेकिन वो काफी लंबा प्रोसेस चला इसलिए सीटीबीटी साइन होने में इतना देर लग गई और जब सारे और और भी कॉमर्शियल एग्रीमेंट भी थे जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी को बीजेपी नहीं आने दे रही थी उस समय स्वदेशी लॉबी का बहुत दबाव था तो सारी शर्तें कि भाई इंश्योरेंस कंपनी को आने दोगे लिबरल और इंडियन इकोनॉमी को और लिबरलाइज करोगे इंडियन ये पेटेंट का, का कानून इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह वो कानून पास करोगे जब सारी एग्रीमेंट वर्बली हुए तब अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि अब तुम सैनिक अपने खींचना वापस शुरू करो और उसमें देर हो ना हो मतलब उसके बाद फिर अमेरिका ने भारत को लेसर गाइडेड बम दिए यानी फ्रांस के द्वारा दिलवाया अमेरिका ने डायरेक्टली नहीं दिए क्योंकि तो अमेरिका कागज पे ऐसा नहीं आने देना चाहता था कि उसने पाकिस्तान की कुछ मदद की या इंडिया की कुछ मदद की इसलिए अमेरिका ने फ्रांस को कहा कि तुम भारत को लेसर गाइडेड बम दो लेसर गाइडेड बम क्या होता है मतलब यदि लेसर गाइडेड बम हमारे पास होते हैं नाइनटीन में तो कारगिल का युद्ध है वो पंद्रह दिन में खत्म हो गया होता और हमारे एक भी सैनिक नहीं मरते लेसर गाइडेड बम क्या है लेसर गाइडेड बम की खोज अमरीका में हुई थी नाइनटीन में और रशिया ने 1981 में बना लिए थे चाइना ने भी 1991 तक नाइनटीन एटी तक बना लिए थे चाइना ने लेसर गाइडेड बम, लेकिन हमारे पास 1998 तक लेसर गाइडेड बम नहीं थे क्योंकि रशिया चाइना का रशिया फ्रांस ब्रिटेन किसी भी कंट्री ने हमको लेसर गाइडेड बम बेचे नहीं और हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि हम बम बना सके लेसर गाइडेड बम क्या होता है प्लेन है वो कुछ 10 बीस हजार फीट की ऊंचाई पे जाता है सैटेलाइट है वो लेसर से एक स्पॉट बनाता है और अब प्लेन है वो बीस हजार फीट दस हजार बीस हजार फीट की ऊंचाई पे है इसलिए उसको तोड़ना मतलब ए, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से उसको डिस्ट्रॉय करना करीब करीब नामुमकिन है वहां से वो एक बम फेंकता है और वो बम की खूबी क्या है कि वो जो लेसर का डॉट है वो लेसर का डॉट ढूंढते ढूंढते उसके ऊपर गिरेगा यानी कि बम गिरा और हवा की वजह से वो थोड़ा मान लो पंद्रह मीटर साइड चला गया तो उसमें फिन्स होते हैं वो एक फिन को थोड़ा टेढ़ा कर देगा और वापस वो अपने टारगेट पर आ जाएगा फिर से वो थोड़ा इस तरफ चला गया उसने देखा कि भाई ये जो लेसर का डॉट है वो अभी 50 मीटर दूर चला गया तो फिर से एक स्पिन टेढ़ा करेगा और वो वापस अपनी लाइन पे जाएगा और फाइनली उसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा होती है कि जो डॉट है उसके 10-20 मीटर के आसपास ही गिरेगा यानी कि एक बार में वो पूरा बंकर है वो तोड़ देगा और दूसरी चीज होती है लेसर गाइडेड बम मिसाइल लेसर गाइडेड मिसाइल लेसर गाइडेड बॉम्ब में एक डिसएडवांटेज क्या है कि प्लेन को जो टारगेट है उसके बिल्कुल ऊपर जाना पड़ता है यदि प्लेन एक आध किलोमीटर भी दूर है तो टारगेट के पहुंचने के चांसेस बहुत कम हो गए और इसमें प्लेन को वहां तक जाना पड़ता है यानी प्लेन के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं लेकिन लेसर गाइडेड मिसाइल में जो प्लेन है वो टारगेट है उससे पांच सात दस किलोमीटर ऊपर और हॉरिजॉन्टली बीस तीस किलोमीटर दूर हो सकता है और उसमें जो मिसाइल है वो पहले हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करेगा 20-30 किलोमीटर फिर टारगेट के जैसे ऊपर पहुंचेगा उसके बाद वो बम की तरह गिरेगा इसमें डिटेल में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गूगल पे मिल जाएगी लेसर गाइडेड बम लेसर गाइडेड मिसाइल ये भी देख लेना कि किस ईयर में अमेरिका ने बनाई किस ईयर में रशिया ने बनाई किस ईयर में चाइना ने बनाई और इंडिया में दो मतलब कारगिल के वॉर के समय फ्रांस ने हमें लेसर गाइडेड मिसाइल बेची इसका मतलब क्या है कि रशिया ने भी हमारी कारगिल युद्ध में कोई मदद नहीं की यानी रशिया ने हमें पहले ही दिन लेसर गाइडेड बॉम्ब बेचे होते तो पंद्रह दिन में युद्ध खत्म हो जाता हम पाकिस्तान को तोड़के रख देते और ऐसा नहीं है कि रशिया कोई बुरा कंट्री है या सारे कंट्री एट द एंड ऑफ द डे वो अपने हित के बारे में सोचेंगे अमरीकनों मतलब रशिया को कहा होगा और रूस की बहुत सारी कमजोरियां भी है और रूस के जैसे रशिया में चेचन का प्रॉब्लम है यदि अमेरिका है वो चेचन को खूब सारे पैसे दे दे तो रशिया में भी बहुत सारे लोग मरेंगे और दूसरे रशिया को भी अच्छा नहीं लगा था कि पोखरान टू किया किसी भी देश को अच्छा नहीं लगेगा देखो वो हमारा दुश्मन देश नहीं है पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हमें छोटे भाई की तरह जो मांगो वो मदद करेगा और यह हमेशा शुभ की तरह काम करेगा तो उसने हमें लेसर गाइडेड बॉम्ब आखिर तक नहीं दिए फाइनली पाकिस्तान वहां से निकलने से मना कर रहा था इसलिए फिर अमेरिका ने फ्रांस को कहा कि फ्रांस हमें लेसर गाइडेड बॉम्ब दे और हमने पांच छह बॉम्ब फेंके आप उसमें गूगल करना कि कारगिल के टाइम के आखिर के स्टेज में लेसर गाइडेड बॉम्ब का यूज हुआ उसके बाद ही युद्ध खत्म हुआ क्योंकि पाकिस्तान वहां पे पांव अड़ा के जम गया था मतलब यदि अमेरिका उसके सप्लाई रोक देता तो भी दो तीन महीने तक युद्ध चले उतनी वहां पे जमावट पाकिस्तान ने कर ली थी और अमेरिका युद्ध को जितनी हो सके उतनी जल्दी खत्म होना चाहता था क्योंकि भारत ने सारी शर्तें तो मान ली थी कि इंश्योरेंस सेक्टर को आने देंगे पेटेंट का कानून पास कर देंगे सारी शर्तें तो मान ली थी और युद्ध यदि ज्यादा चलता है भारत को नुकसान जाता है तो भारत की पब्लिक के पास धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन पहुंचनी शुरू हो जाएगी कि सेना कितनी कमजोर है और यह इन्फॉर्मेशन चली गई कि भारत की सेना कितनी कमजोर है तो भारत की सेना को मजबूत करने के लिए एक्टिविज्म पूरा शुरू हो जाएगा अमेरिका है वो चाहता नहीं है कि भारत के लोग जागे अमेरिका भी यही दिखाना चाहता था कि युद्ध अमेरिका नहीं जीता भारत जीता क्योंकि यदि भारत के लोगों को पता चलता कि कारगिल का युद्ध है वो भारत हार गया अमेरिका जीत गया तो भारत के लोग जाग जाते जाग जाते तो बड़े पैमाने पे सेना को मजबूत करने की तैयारियां शुरू हो जाती इसलिए फिर फ्रांस ने भारत को लेसर गाइडेड बम बेचे पर वो जो लेसर गाइडेड बम फ्रांस में बेचे हैं उसका एक्टिवेशन की है वो फ्रांस के पास होता है मतलब कि भारत फ्रांस की परमिशन के बिना उसे यूज नहीं कर सकता यदि यूज करने की कोशिश की तो कभी भी फ्रांस है उसको डीएक्टिवेट कर सकता है और इसीलिए 5353 क्यों अभी भी आ, आ, पाकिस्तान के कंट्रोल में हम क्यों 5353 पे पांच दस लेसर गाइडेड बम नहीं फेंक देते वहां पे जितने बंकर है वो टूट जाए क्योंकि फ्रांस हमें परमिशन ही नहीं देगा वहां पे लेसर गाइडेड बम फेंकने की तो मतलब और आखिर जो एंड इवेंट्स है वो क्या है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्लिंटन को जाके मिले वाशिंगटन में एग्जैक्ट डेट में भूल गया उस समय वहां पर कुछ दोपहर के बारह दो बजे से इंडिया में रात के दो बजे होंगे वो बात कर रहे थे कि भाई कश्मीर का वगैरह का समझौता ऐसा और क्लिंटन ने कहा कि अभी युद्ध बंद करना है तो फिर उसने कहा कि हमारे सैनिकों को सेफ पैसेज दो यानी कि वापस जाने को जब वो वापस उतर रहे हो तब इंडियन आर्मी उनपे फायरिंग ना करे तो क्लिंटन ने इंडिया में रात के दो बजे थे रात के दो बजे फोन किया वाजपेयी को जगाया नींद में से तीनों ने बात की वाजपेयी ने प्रॉमिस किया कि सेफ पैसेज देंगे यदि हम सचमुच युद्ध जीते तो हमने सेफ पैसेज क्यों दिया मार डालते जितने भी आए थे उनको पाकिस्तान तो कहता था कि वो हमारे सैनिक है ही नहीं जब पाकिस्तान कह रहा है कि वो हमारे सैनिक नहीं है तो घुस बैठे और यदि कोई वायलेंट इन्फिल्ट्रेटर बॉर्डर क्रॉस करता है तो कंट्री को राइट right है कि उसको बिना ट्रायल के उसको शूट कर सके तो यदि हम सचमुच युद्ध जीत गए तो एक भी आदमी को वापस जिंदा नहीं जाने देना था लेकिन हम क्यों युद्ध जीत नहीं सकते कि यदि अमेरिका ने कहा कि सेफ पैसे दो और यदि हम सेफ पैसे देने से मना करते तो अमेरिका बफोस के तोप के गोले रुकवा देता लेसर गाइडेड बम की सप्लाई रुकवा देता और पाकिस्तान को डबल मदद करता तो हमारे और आठ सौ सैनिक मर जाते हमारे 800 सौ सैनिक मरे शायद 800 से ज्यादा हर एक सेना है वो अपना अपनी जानहानी कम दिखाने की कोशिश करते हुए उसमें कोई अपने आप में गलत बात भी नहीं है तो तो भी ऑफिशियल आंकड़ा 800 है कितने घायल हुए अनऑफिशियल आंकड़ा तो दो से ऊपर है और इसलिए हमें अमेरिका के कहने पर पे सेफ पैसेज देना पड़ा वो भी साफ बताता है कि अंत में जो युद्ध विराम है वो अमेरिका से हुआ रात को दो बजे अमेरिका ने वाजपेयी को ऑर्डर दिया कि सेफ पैसेज देना है वाजपेयी को ऑर्डर एग्री करना पड़ा क्लिंटन का ऑर्डर वाजपेयी ने कुछ ढाई तीन चार बजे जॉर्ज फर्नांडिस को ऑर्डर दिया कि सेफ पैसेज देना है जॉर्ज फर्नांडिस ने जनरल को कहा कि सेफ पैसेज देना है सुबह छह बजे जनरल ने कुछ चौबीस घंटे या अड़तालीस घंटे का सेफ पैसेज डिक्लेयर किया यानी कि जो भी पाकिस्तान के सैनिक कारगिल की टेम्प हाइट्स के बंकर है वो वापस जा रहे हैं या तो उनको हेलीकॉप्टर लेने आ रहे हैं या तो वो आ, आ, पैदल वापस जा रहे हैं या भी तरह से वापस जा रहे हैं इंडियन आर्मी उनपे कोई फायरिंग नहीं करेगी और करीब करीब दो दिन तक कोई फायरिंग नहीं हुई सेफ पैसेज मिला और दो दिन के अंदर सारे पाकिस्तानी घुसपैठी वो चले गए तो इतने सारे प्वाइंट कि एंड में लेसर गाइडेड बम फ्रांस ने हमको दिया उसके बाद ही युद्ध है वो क्लोजिंग प्वाइंट पाया आखिर में हमको सेफ पैसेज देना पड़ा पॉइंट फाइव थ्री अभी भी पाकिस्तान के अंडर में है हमारा सेटेलाइट सुपरविजन बंद हो गया वरना कारगिल में इतने सारे घुसपैठिया आते ही नहीं बीएसएफ का सुपरविजन भी यदि चालू रहा होता जैसा उनका रिटर्न प्रोसीजर है कि हर एक हफ्ते बाद उनको वहां पे हेलीकॉप्टर पे जाके रीडिंग करना होता है वो कुछ रीडिंग करते ही नहीं थे पच्चीस साल से नहीं करते थे और उसकी वजह से इतने घुसपैठी घुस गये यह साफ बताता है कि कारगिल युद्ध हम अपने बलबूते पे नहीं जीते फ्रांस के लेसर गाइडेड मिसाइल से जीते हैं, अमेरिका ने इंटरवेंशन किया, इसलिए युद्ध खत्म हुआ यानी युद्ध है वो अमेरिका जीता नेटो जीता भारत और पाकिस्तान दोनों हार गए अब इसमें नुकसान क्या हुआ नुकसान ये है कि भारत के लोगों को पता ही नहीं चला कि हम युद्ध हार गए अब तक करीब करीब मैं जितने लोगों को मिला मुझे भी दो तीन साल बाद पता लगा कि युद्ध मार गए क्योंकि तो मैं पहले से सोच रहा था कि सेफ पैसेज क्यों दिया आए थे तो मार डालना था सबको हार ही रहे थे और बाद में जैसे जैसे उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था यानी लाइब्रेरी में जाके अलग अलग रेफरेंसेस देखो और उससे पता लगता था और थोड़ा बहुत इंटरनेट था तो अमेरिका के कुछ वेबसाइट थे जो कि मिलिट्री को बहुत डिटेल में कवरेज करते थे इन्होंने इस पर काफी अच्छा छापा कि भाई ये युद्ध है वो अमेरिका ने बंद कराया बाकी दोनों से किसी भी कंट्री की औकात नहीं है कि वो युद्ध को बंद करा सके या अपने फेवर में ढाल सके तो धीरे धीरे टू यानी चार पांच साल के बाद मुझे क्लियर हुआ उसके बाद मैंने अपने बुक में लिखा बहुत सारे इंटरनेट पर आर्टिकल्स पे लिखा और बाद में जब ये YouTube और वो ज्यादा पॉपुलर हो इंडिया में तो कुछ दो एक साल पहले मैंने वीडियो बनाई है मेरी आप वीडियो देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक दो साल पुरानी वीडियो है जिसमें ये सारा मैंने डिस्क्राइब किया है इस वीडियो में मैंने सब कुछ पूरा रिकैप किया तो मीडिया ने और वाजपेयी ने जो सबसे बड़ा नेगेटिव प्वाइंट किया वो ये कि भारत के लोगों को बताया नहीं कि भाई देखो हम युद्ध हार चुके हैं क्योंकि उसको इलेक्शन जीतना था वोट इकट्ठे करने थे इसलिए उसने भी झूठ बोला और मीडिया को तो जो पैसा देता है उसी के हिसाब से छापता है तो किसी ने ये छापने के लिए पैसा नहीं दिया कि भाई असली असलियत छापो कि युद्ध तो मार गए यदि यह असलियत भारत के लोगों तक पहुंचती तो लोगों को पता चलता कि भाई क्यों युद्ध हार गए क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं थे कौन से हथियार नहीं थे जैसे लेसर गाइडेड बम नहीं था लेसर गाइडेड मिसाइल नहीं था अलग अलग तरह के हथियार नहीं थे कि अक्सर आपने, आपने कारगिल के युद्ध के बारे में पढ़ते होंगे तो पढ़ा होगा कि हमारे फाइटर प्लेन चार फाइटर प्लेन हमारे डिस्ट्रॉय हो गए क्यों डिस्ट्रॉय हो गए क्योंकि वो सैनिक बंकर तक जा नहीं पाते थे क्योंकि वो हाइट पे थे और आसानी से सैनिक को मार देते थे इसलिए फ्लाइट से गए अब प्लेन है यदि वह हाइट पे उड़ता तो वहां से जो मिसाइल फेंकता था, था वो निशाने पर जाते नहीं थे इसलिए कुछ पायलट ने डिसाइड किया कि हम लो फ्लाइंग करेंगे ताकि हम निशाने पे मिसाइल फेंक सके यदि लेसर गाइडेड बम होता तो प्लेन को इतना नीचे उड़ने की जरूरत ही नहीं थी वो नीचे उड़ने की कोशिश की उन्होंने और उसमें उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से वो प्लेन को उड़ा दिया यानी ये फैक्ट कि हमारे चार प्लेन उड़ गए कारगिल की लड़ाई में वो ही अपने आप में साबित करता है कि प्लेन को नीचे उड़ना पड़ा और नीचे उड़ना पड़ा क्योंकि लेसर गाइडेड मिसाइल हमारे पास नहीं थे लेसर गाइडेड बम हमारे पास नहीं थे अब ये सारी इंफॉर्मेशन लोगों के पास जाती तो लोग सोचने लगते कि भाई जो लेसर गाइडेड बॉम्ब अमेरिका ने 1971 में बनाया रशिया ने 1981 में बनाया चाइना ने 1985 में बनाया हम वो 1998 तक बना क्यों नहीं पाए क्योंकि हमारे यहां टेक्नोलॉजी कमजोर है फैक्ट्रियां ठीक से काम नहीं करती फैक्ट्रियां क्यों काम नहीं करती तो फिर पूरा रिसर्च शुरू होता कि भाई बाहर के देशों में ज्यूरी सिस्टम है ज्यूरी सिस्टम नहीं है तो चाइना में दो लाख जज है दो लाख जज है तो जजमेंट फटाफट आते यहाँ पे जज की कमी है तो लोग जुडिशियरी इंप्रूव करनी शुरू करते फैक्ट्रियां इम्प्रूव करनी शुरू करते और इससे हमारी सेना इम्प्रूव होनी शुरू होती लेकिन वाजपेयी ने और सब ने अकेले वाजपेयी नहीं कांग्रेस है आम आदमी पार्टी सब देश को अंधेरे में रखने की कोशिश करी वो तो अब चाइना लद्दाख में इतना घुस गया और पाकिस्तान की बॉर्डर पर हमारे सैनिक मर रहे हैं और थोड़ा सोशल मीडिया आया फेसबुक वगैरह उससे हमें अब पता लग रहा है कि भाई हमारी सेना में कितनी कमजोरियां है वरना अभी तक एक ब्लैकआउट ही रहता था कि भाई इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या है कि कांस्टेबल है वो बीस रुपया मांग रहा है पटवारी है वो पचास रूपया मांग रहा है सेना कमजोर है बांग्लादेशी घुस गए हैं वो उसको उस, उस पर कुछ फोकस ही नहीं जाता था तो सारी पार्टियां फिर वो समाजवादी पार्टी हो कम्युनिस्ट पार्टी आम आदमी पार्टी हो बीजेपी हो कांग्रेस सब ने इस बात को दबा दिया कि कारगिल का युद्ध हम हार गए हैं हमारे जैसे थोड़े बहुत एक्टिविस्ट है हमने कोशिश की यूट्यूब है इंटरनेट है अखबार के एडवर्टाइजमेंट है जिसके द्वारा हमने लोगों को बताने की कोशिश की कि हम ये युद्ध हार चुके हैं हार चुके थे और उसका रीजन है कि सेना कमजोर थी और सेना कमजोर थी यानी हमारे यहां हथियारों का उत्पादन नहीं हो रहा और उसका सोल्यूशन क्या है कि हथियारों का उत्पादन बढ़ाना कैसे बढ़ाना तो उसके लिए जूरी सिस्टम वेल डीडीएमआरसीएम है यानी एमआरसीएम टीसीपी राइट टू रिकॉल ये सारे अलग अलग सजेशन है तो मैं समराइज करूंगा कारगिल का युद्ध हम हार चुके थे उसका सबूत है कि प्वाइंट फाइव आज भी हमारा अंडर नहीं है हमें सेफ पैसे देना पड़े यानी जिन लोगों ने हमारे बॉर्डर में घुस के हमारे आठ सौ सैनिकों को मारा था हजारों को घायल किया था उसे हमें वापस जाने की का मौका देना पड़ा देसर गाइडेड बॉम्ब आखिर में मिला हमको फ्रांस ने दिया उसके उपयोग के बाद ही युद्ध का टर्निंग पॉइंट आया और युद्ध का एंडिंग भी जो हुआ कि क्लिंटन ने रात को दो बजे यानी इंडिया के रात के दो बजे वहां पे दोपहर के दो चार बजे होंगे क्लिंटन ने वाजपेयी को फोन किया उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वाजपेयी मीटिंग में थे उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल हुए वाजपेयी को रखा क्लिंटन ने वाजपेयी को ऑर्डर दिया कि सेफ फैसद दो उसके बाद सेफ फैसे दिया और जैसे ही कारगिल युद्ध खत्म हुआ इलेक्शन हुआ इलेक्शन में बीजेपी की सरकार आई पहला काम क्या किया गूगल करना पहला काम क्या किया यशवंत सिन्हा ने इंश्योरेंस कंपनी को परमिशन दी जितने पेटेंट के उसके बाद पेटेंट के कानून पास किए फिर सीटीबीटी पे हस्ताक्षर करने की पूरी प्रोसीजर को की शुरुआत की जो कि काफी लंबी चली आ, ये एनपीटी सॉरी एनपीटी सीटीबीटी नहीं आ, आ, वन टू थ्री डील वन टू थ्री डील पे साइन करने की पूरी प्रोसेस है वो उसी समय शुरुआत हो गई थी और वाजपेयी ने बहुत सारे झूठे स्टेटमेंट भी बाद में दिए कि हमारे पास मिनिमल मिनिमम रेंस है हमें और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने की जरूरत नहीं है सिमुलेशन से सारा काम हो जाएगा इस तरह से हमने बेसिकली अमेरिका की सारी शर्तें मार दी ये साबित करता है कि कारगिल का युद्ध हार चुके थे और इसका उपाय क्या है कि हमें भारत में हथियारों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए हथियारों का उत्पादन बिना एफडीआई के ये एफडीआई है वो मेड इन इंडिया है पर जब मैं मेड इन इंडिया बोलता था तब मतलब अलग था मैं मेरा कहने का मतलब था मेड इन इंडिया मेड बाय इंडियंस ये कुछ और बिल्कुल उसका विकृत स्वरूप आ गया मेड इन इंडिया का मेड इन इंडिया मेड बाय अमेरिकन्स या मेड बाय मेड इन इंडिया मेड बाय जापानज भाई मेड इन इंडिया हथियार है लेकिन यदि मेड बाय पाकिस्तानी है तो क्या काम आएगा युद्ध के दिन यदि मेड इन इंडिया है लेकिन मेड बाय अमेरिकन है या मेड इन मेड बाय जापानीज है तो वो कोई काम नहीं आने वाला मतलब मेड इन इंडिया का इतना विकृत डेफिनेशन दे दिया है कि भाई इंडिया के अंदर बना है ना भले ही वो जापानीज ने बनाया वो अमेरिका ने वो मेड इन इंडिया का विकृत स्वरूप है वो असल में न स्वदेशी है और न भारत की सेना को कोई काम आने वाला है वेपन मैन्युफैक्चरिंग विदाउट एफडीआई वो उपाय है वेपन मैन्यूफेक्चरिंग एफडीआई वो तो जितनी इम्पोर्ट में खामियां हैं उतनी खामियां रहेगी शायद पैसा थोड़ा कम खर्चो कि वो दो करोड़ में पड़ता है तो ये डेढ़ करोड़ में पड़ेगा लेकिन जो हथियार काम ही नहीं करने वाला युद्ध के दिन तो क्या फर्क पड़ता है वो दो करोड़ का था या डेढ़ करोड़ का था या दस लाख का था या दस करोड़ का था इंडिया के अंदर बना है और हिंदुस्तानियों ने बनाया मतलब बनाने वाले सारे हिन्दुस्तानी है तो वो हथियार युद्ध के टाइम पे काम करेगा इसमें मेरा किल स्विच पे दूसरा वीडियो आप गूगल करना किल स्विच पे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो ये इसका सोल्यूशन है और कैसे हम हथियारों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं उसके लिए मैंने बहुत सारे कानून प्रपोज किए हैं ज्यूरी सिस्टम राइट टू रिकॉल वेल टैक्स एमआरसीएम ये सारे कानूनों से हम हथियारों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं धन्यवाद